फिर रोज रोज दो चार जितने पांच लोग होगा रोजगार के समय चतुर्दश हो गया चोड़ो, चोड़ो हो था चलेगा पंचगा कर्म तत्फल संबंध अभावी तथा ज्ञानवत सम्बन्धी मना पि किंग कर्मणा इतना संख्या अर्जुन की संख्या होगी आपके आप में कर्म और कर्म फल का संबंध नहीं है कर्म तत्फल संबंध का अभाव तत् कर्म कर्म कर्म फल का संबंध आप में नहीं तथा ज्ञान वत संबंध तय संबंध ज्ञानी का भी संबंध नहीं कर्म कर्म फल के साथ मेरे में कर्म का संबंध नहीं होगा कर्म की क्या करना जरूरत है कर्म इतर संख्या कर्मनी कर्तृत्वाभिमान तत्फल स्पृह अकृत्व मुमुक्षव तो या कर्म कर्तव्य में भी त्याग कर्म करना है किंतु कर्तृत्व अभिमान त्याग करके कर्म में कर्तृत्व अभिमान तत्फल स्पृह फल में इच्छा का त्याग करके मुमुक्ष वमुक्ष करता है ऐसे तुमको तुम भी कर्म करना चाहिए नम इत्यादि नम करता न ही कर्म फल ऐसे जान करके पहले मुनु कर्म क्या था तुम वैसे कर्म करो कि कितम छोड़ो कर्म फलित त्याग करके नाम करता इतम आदि एवं माँ परामर्श दे कृतं कृतं पूर्वर पूर्वतरं कृतं तस्मा कुमार कृतं पूर्वतर पूर्व पूर्वतर कर्म पूर्वर मु तस्मा एवं ज्ञाता एवं कहा किस प्रकार किस प्रकार है मैं करता नहीं हूँ कर्म परिचा नहीं है मेरे ऐसे करते तो तो मैंने तय करके ही कृतम कर्म ज्ञातवा पूर्व ही मुमुक्ष भी कर्म कृतम पहले मुमुक्षियों ने इसे कर्म क्या था ऐसे जान करके मैं करता नहीं हूँ ऐसे समझ करके कर्म परिचा नहीं इसे तस्थ तुम कर्म करो एवं तुम भी कर्म करो ऐसे जानकर के कर्तृत्व त्याग करके पूर्व ही कृतम पूर्वोतरम कृतम ये कोई नया नहीं पूर्व ने था पहले पहले उसके पहले भी पूर्वोत्तर क्या गया कर्म अभी नहीं ऐसे पूर्व पूर्व में क्या गया था इसलिए तुम भी कर्तृत्वाभिमान त्याग करके अपने भीतर कर्म करो टीका नहीं दिया ना हम करता ही टेव माध्यम एवं मैं करता नहीं हूँ न ना नाम करता कर्म फल से मेरा संबंध नहीं है नहीं ऐसे समझ करेगी तो न पूर्वे ही मुमुक्ष भी अनुचित पूर्व मुमुखी ने क्या है इसे तुम भी कर्म कर त्यो कर्मे न कर्मेव तुमको असंका एवं ज्ञात नृतम कर्म पूर्व ही अतिक्रांति ही मुमुक्ष भी जो पहले मुमुक्ष हो गए है उन्होंने भी ऐसे जानकारी के कारण किया था गुरु तय न कर्म ही तम तय पूर्व ही मुमुक्ष इसलिए पूर्व ही मुमुखक्ष अनुष्ठित नकार मुख्य क्या है इसलिए तुम भी कर्म करो न नीम आसनम न भी संन्यास कर्तव्य कर्म नहीं कर चुपचाप रह जाना ये ठीक नहीं न भी संन्यास ये ठीक नहीं ठीक है कर्म वाथ एव एव कर्म एवं एव कर्म कर एवं एव कर्म करते नूष आसन तुम शब्द से क्रिया क्रियापदन संबंधा तेज कर्मे ऐसन नन्यास आगे कर्तव्य कुरु तेना कर्मी वे कुरु तस्तुक्त स्फुट यदि पूर्व ही तस्मा तस्त क्या, तुम, तुम तुम तुम क्या गया है तस्मा पूर्वेरअवाद ये अर्थ है पूर्वेर भी अनुष्ठित पहले पूर्व ने अनुष्ठान किया है इसे तुम करो यदि किम मम कर्मणा जो पूर्व शंका ने शंका करके करते समय अर्जुन ने कहा था ममो किम कर्म ना मे किम कर्मणा ये जो कहा गया था तथा तुम अज्ञवा तत्व दो पक्ष होगा अज्ञानी तथा ज्ञानी तुम अज्ञानी हो तत्व तो ज्ञानी हो यदि तो तो अज्ञान हो, हो तरचित्त शुद्धि और शंकुर कर्म यदि अज्ञानी है तो कर्म किसने करेगा अंतगुण शुद्धि के लिए करो किम कर्मण क्यों अंतगुण शुद्धि से प्रयोजन है कर्म से प्रयोजन की बात नहीं प्रयोजन निष्प्रयोजन की बात नहीं अंतग्रहण शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए यदि ज्ञान हो गया द्वितीय प्रत्या तत्वित भाषा में यदि अनात्मज्ञा स्तम तथा आत्मशुद्धि अर्थम आत्मज्ञात अंतग्रहण शुद्धि <coughs> के लिए कर्म करो तत्वी यदि ज्ञानी है तो लोक <coughs> संग्रह संग्रह सन्मार्ग प्रवृति रोकना सन्मार्ग चलाना इसलिए तुम भी कर्म करो कुरुकर्म संबंध है तत्विचेत लोक संग्रह कुरुकर्म पूर्व ही आचरितं आचरित ये विवेकवता माया कर्तव्य आशंका है पूर्व कोई भी मूढ़ लोगों ने है इसलिए मैं विवेक होते हुए मैं इसे कर्म करूं ये क्यों ऐसा संक्रमण से कहती बात नहीं अभिवे नहीं मूढ़चरित नहीं किन्तु ऐसे पूर्व जनका महापुरुष ने पूर्वतरम पूर्वतरम और पहले नजनातन अभिख्या ही सन पूर्वजनका महापुरुष ने क्या है मूढ़ नहीं उन्होंने कहा इसलिए कर्म तुम करो जनका है तावदेवम संपाद्य कर्म करवंत न तद इधानी अप्रामिकता के, तो के एवं सम्पादित उस समय उन्होंने किया था अभी ऐसे करना नहीं चाहिए अप्रामिक नहीं पूरा तरम कृतम ऐसे पहले पहले भी सब कर्म करते किया है प्रामाणिक के न अधुना तरम कृतम अभी नहीं प्राचीन है ये परंपरा है इसलिए यदि ज्ञान नहीं हुआ तो अंतुण शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए ज्ञान हो गया तो भी लोक संग्रह के लिए ऐसे ही करना चाहिए शास्त्रीय अशास्त्रीय चेष्टा कभी नहीं है कर्म विशेषण आखिपति कर्म का विशेषण दिया है पूर्व पूर्वोत्तर पूर्वोतर कर्म क्या पूर्व नि क्या जिसके आक्षेप करते तत्र हैं तम चेत कर्तव्यवचना कर्मी अहम कितन पूर्व ही पूर्वतरमी शंका कर्म मुझे करना है आपके वचन से आदेश से करें और विशेष पूर्व ही पूर्वतर कृतम ये विशेषण क्या जरूरत है विशेष पूर्व ही पूर्वतर कृतम क्यों कहते हैं इसका उत्तर देते टीका में मनुष्य लोक हो सप्तमी अर्थ तत्र का अर्थ तत्र कर्म चित कर्तव्य मनुष्य लोक में कर्म करना है यदि ऐसा है तो आपके वचन से कर्म करेंगे तो उच्चेत कर उत्तर देते हैं भगवान कर्मी महत्व वैषम्य से विद्यमान्थ तो ये कर्म में विषमता है सामान्य नहीं महत्व वैषम्य अत्यंत वैषम्य तस्य पूर्वी अनुष्ठित तत्व न पूर्व तरत्व तत्व कर्म पूर्व तरह है ऐसे प्राचीन संख्यो ने किया है ऐसे विशेषण देने से ही तस्वीर प्रभु करा नहीं तो ऐसे भ्रांति होती क्या कर्म करना ऐसे क्या मिलेगा सिद्धा सरल है कुछ नहीं करना है वही सब सब छोड़ जाए तो ज्ञान हो जाएगा ऐसे ऐसी विभिन्न प्रकार से कल्पना करते इसे तो है तो ऐसे निश्चित हो जाए पूर्वोत्तर कर्म है पूर्व ने अनुष्ठित क्या है वरना वर्णाशन तो कर्म अवश्य करना चाहिए युक्तम विशेषणम इसलिए विशेषण जना युक्त है ईश्वर के प्रयास परिहार उच्चते महत्व्यम कर्मण कर्मणि कर्मणि बहुत विषमता है कर्म आगे कहीं गहना कर्मण कर्म को ठीक ठीक समझना कठिन है ऐसे कर्म क्या कर जरूरत है ऐसा नहीं कर्म विलक्षणता है शास्त्र में जैसे विहित है क्यों कहा गया ऐसा नहीं विहित है कर्म अभी इसके कर्म वैषम्य कहने पर शंका है कर्म नहीं देहादि चेष्टा रूप लोक प्रसिद्ध है नास्तिक वैषम्य कर्म क्या चलनात्मक कर्म देहादि चेष्टा है वही तो कर्म ही लोक प्रसिद्ध है उसे विषमता क्या है चलनात्मक तो कर्म है अपक्षवना नुक उत्क्षेपन अपक्षेपन आकुं जनपाज सब कर्म में आ गया चरणात्मक उस है उसमें क्या विषमता है संकट कथम कर्म, कर्मी वैषम कैसे इसके लिए उत्तर देते देखा विज्ञान बताओ अभी कर्माद विषय व्याम हो पते जो ज्ञानी समझता रहे उनके विषय में कर्म अकर्म विकर्म के भ्रम हो जाता है व्याम हो जाता है शुतरा विषय व्याम हो जैसे कर्म के विषय में भ्रम संभव है तदोपहार्थम उसकी निवृत्ति के लिए आप आफ्तवाक्यपी तो क्षण हाथ यथार्थ वक्ता तो की वाक्य की अच्छा तभी भ्रम की निवृति होगी अस्थि कर्मी वैषम्यम इतर माह इसलिए कर्म में विषमता है ऐसे कहते भगवान कर्म किम कर कर्म मोहिता किम कर्म किमक मोहिता कर्म क्या है अकर्म क्या है कर्म भाव क्या है अत्र इस विषय में कवय कांतना समझदार व्यक्ति भी अत्र मोहिता भ्रांत भोग प्राप्ति क्या तथ का तस्मात ते तुभ्यम कर्म प्रवश्यामी कर्म कहूंगा कर्म नहीं केवल अकर्म भी दोनों क्योंकि कर्म अकर्म क्या है मोह ते कर्म प्रवेक्षा में अब अग्रकर्म तो कर्म, अकर्म भी हो जाएगा कर्मअकर्म प्रकर्षण ठीक ठीक बताऊंगा अच्छी तरह से क्या उसका फल है यह ज्ञान तो, तो मुक्ति मुख्य इसके ज्ञान से अशुभ से संसार से मुक्त हो जाओगे कर्म अकर्म का ज्ञान सामान्य नहीं है ये ज्ञान ही संसार से मुक्ति देने वाला है कर्म कर्म अकर्म ज्ञान इसलिए मैं कहूंगा कर्म अकर्म को समझना आगे कहेंगे ज्ञान से मुख्य हो जाएगा बहुत प्रयत्न करना जरूरत नहीं आगे कहेंगे कर्म अकर्म भी कर्म आदि समझ ले आगे कहेंगे बताएंगे इतने ज्ञान से मुख्य हो जायेगा टीका में तथ्य कर्म इत अकार अनुबंध नव्यम देखो तत्व कर्म अभग्रह कर तो क्या हो जाए तथ्य अकर्म अकार अनुबंध से पद क्षेत्र अकर्म प्रविषा तो कर्म अकर्म दो माजेगा तो कर्म आदि प्रवचन से प्रयोजन वहा कर्म आदि से कर्म का प्रवचन प्रवचा प्रवचन करूंगा कहूंगा इसका क्या प्रयोजन है यज्ञाता अशुभात मुख्य से यज्ञाता यदि कि तत्कर्मा अकर्म चाह तत्ते तत्कर्म अकर्म कहूंगा नहीं किंकर्म किं चकर्मी कवयो कवेधावीन बुद्धिमान लोक अभी अत्र अस्म कर्माद विषय मोहिता कर्माकर्म के विषय मोहिता गोहंगता मोहक प्राप्त अतः अतः मेधावीना यथोत विषय व्यामोह सत्वादी मेधाव के इस विषय ब्रह्मे मोहे मनसे अत तोभ्यम अहम प्रवशा कर्माकर्मच प्रवश्यामी कर्म कर्म कहूंगा यश ज्ञाता विदित्व ज्ञाता क्या ज्ञान करेगी कर्मादि कर्म करो मुख्य से अशुभा अशुभ क्या है संसार अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगी कर्म करमों के ज्ञान होने पर संसार से मुक्त हो जाएगा ये कर्म करम ज्ञान है साधारण नहीं यहाँ सोलोपुरवा सोलोपुरवा सप्ताह त्य स्वलोपुर है बोला कर्म अकर्मण प्रसिद्धत्थ कर्म और कर्म नहीं करना कर्म एक कर चलनात्मक चेष्टा है नहीं करेंगे तो अकर्म हो गया ये प्रसिद्ध है तद विषय न किंचित इसमें क्या समझने का आये इससे संसार से मुक्ति मिल जायेगी क्या चौद्यम अनुद्व निराशेप का अनुवाद करके निराश करते है नया मंतव्य कर्म न देहादी चेष्टा लोक प्रसिद्ध अकर्म तदा क्रिया तुष्णी कि मंतव्यम ऐसा नहीं मानना है कर्म क्या है देहादि की चेष्टा है लोक प्रसिद्ध चलनात्म है चलनात्मक कर्म देहादियों की चेष्टा है कर्म है अकर्म क्या है तदा क्रिया देह चेषा नहीं करेगी चुपचाप रह गया वह कर्म हो गया तो उसने चुपचाप आसन, व्यवहार नहीं करे व्यापार नहीं करे बैठ गया अकर्म हो तो गया किम तत्व बोतव्य इसमें क्या समझने का है नया मंतव्य में ऐसा नहीं समझना है टीका में तो तो अनंतरम श्लोकम अवता ऐसा नहीं मानना चाहिए क्यों नहीं मानना चाहिए ये उत्तर प्रश्न हो जाता क्यूँ नहीं मानना चाहिए कस्मात ये हेतु हेत्वाकांक्षा पूर्वक अनंत हेतु कथन करके कस्मा आगे स्वर्तन करते कस्म का उत्तर उचित कर्मण हे भी बोधव्यम बोधवी कर्मण अकर्मण बोधव गति कर्मण की बोधव्यम अस्थाभर्म का समय समझने गृह बोधव ज्ञात कर्माशव्यम अस्थित विकर्म है शास्त्र प्रतिषिध कर्म को भी समझने का है शास्त्र विहित कर्म को भी समझना है शास्त्र निषिद्ध कर्म को भी विकर्म प्रतिषिध कर्म को भी समझना है और अकर्मा से कर्म के अभाव को भी समझना है कर्मणा गति गहना कर्मों की गति गहने गंभीर है स्पष्ट नहीं है गंभीर है सर लेको समझने का है कर्म अकर्म और विकर्म एक विकर्म में आ गया प्रतिषिध कर्म कर्म शब्द से सामान्य कर दिया था कर्म अभी दो कर दिया एक कर्म एक विकर्म विहित कर्मों को अलग कर दिया प्रतिषिध अलग कर दिया प्रतिष्ठ वि कर्म से था अभी कर्म हो वि कर्म शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध विकर्म अकर्म है कर्म का भाव ये समझना है ठीक भाष्य में कर्म शास्त्र विहित शास्त्र विहित कर्म को कर्म सदस्य दिया कर्म ही अस्थितोधव्यं बोधव्यमस्त कर्मण अम शास्त्री तो कर्म कवि जानने का है बोधव्यम चिक बोधव्यम चिक प्रति कर्म कवि जानने का है तथा क्या कर्म भाव तुष्णी भाव से बोधव्यमस्ती उसका भी समझना है त्रिस्वी अध्याय कर्तव्य बोधव्यम अस्त अस्त तीनों के साथ बोधव्यमस्त कर्मणव्यस्त विकर्मण बोधव्यमस्त करना अय करते यस्म गहना कर्मण गति गहना विषम दुर्गाना दुख से ज्ञान होता है कठिन कर्मण गति कर्म जो गति कहा कर्म केवल कर्मी कर्म विकर्म अकर्म तु लेना कर्मती उपलचना तो सबसे तद्वर्गे न कर्म विलना विकर्म रहना और अकर्म लेना कर्मादि न कर्मादि कौन कौन कर्म अकर्म विकर्मा कर्म चकर्मच विकर्मच दिया कर्म अकर्म विकर्म तीनों की गति गति क्या है याथार्थ तत्व ये तीनों का यथार्थ स्वरूप बड़े गहन है दुर्ज्ञान है समझना कठिन है सरल नहीं है इसे उसको जानने का है टीका में कर्मअकर्म विकर्म सुबोधव्य मस्ती कर्म अकर्म विकर्म तुम के विषय में जानने का है इति तस्मात मध्यम प्रवचन अर्थवत योजना है इसलिए मैं जो कहूंगा वो सार तक है इसे समझने का इसमें है नहीं के समझने का नहीं क्या उसमें कहना है ऐसा नहीं उसमें कुछ उसमें जानने का है बोधव्य सदभाव हेतु ज्ञातव्य है उसमें क्या कारण है बोधव्य से हेतु क्या है यहां गहना कर्मानुगति कर्म अकर्म विकर्म के यथात्म्य गहन है दुर्ज्ञान है सरल नहीं त्रितयम प्रकृत्य अन्य तम से गहन वचन तो कर्म विकर्म अकर्म समझना है ऐसा कह करके आगे कहते गहना कर्मानुगति केवल कर्म की गति कहना है तो फिर कर्म की गति कह नहीं अकर्म विकर्म इनको क्यों कहते वो तो सरल है कहते नहीं यहाँ कर्म जो दिया है उपरीक्षण है कर्म अकर्म विकर्म सब कर्म आ कर्म आ आ की गति कहानी इतिहास अन्यतम ग्रहण से उपलक्षणार्थ तुम उपेत विवक्षित वर्तमान कर्म विकर्म अकर्म तीनों में समझना है कह करके आपको तो कर्म की गति कहने तो कर्म की गति कहना है तो उसको भी खाली कहो अकर्म विकर्म क्यों लिया तीनों को ले कर के एक को ग्रहण कहना तो कहते एक नाम ले लिया उपलक्षण कर्म अकर्म विकर्म सब का स्वरूप गहन है दुर्ग नहीं विवक्षित कर्मादिना अर्थात कर्म अकर्म विकरणों की गति गहाना है या यथात्मिक समझना कठिन है श्लोक बोलो कर्मा उत्तर श्लोकम आकांक्षा पूर्वक उपादत्ते आगे के श्लोक आकांक्षा शंका करके कथन करते भगवान भाष्यकर किम पुनः सत्तम कर्म आदे यद बोधव्यम भक्षा प्रतिज्ञात कर्म अकर्म विकर्म का तत्व क्या है कर्म का क्या तत्व है अकर्म का क्या तत्व है विकर्म का क्या तत्व है यथात्म है जिसको बुद्धव्यम हैक्षा ऐसा आपने कहा प्रतिज्ञा की ये प्रश्न है आकांक्षा है उच्चते करके उसका उत्तर कर्म कर्मय पश्य कर्म पश्ये न कर्मच कर्मय सबुद्धिमुष्यु मनुष्य सयुक्त कृष्ण कर्म कृत कर्मुक्त यह कर्मणि अकर्म अकर्मणि च कर्म यह कर्मणि अकर्म यह अकर्मणि च कर्म पशेत स मनुष्य सुबुद्धिमान स युत कृष्ण कर्म कर्म में जो अकर्म देखे कर्म में अकर्म देखे यह कर्म में ये सप्तमी अधिकरण नहीं विषय कर्म को ही अकर्म समझे सर्प में जो रज्जु देखे वो ठीक सर्प में रजू देखने क्या है जिसको सर्प समझ रहे हैं वो सर्प में रजू बुद्धि करे सर्प नहीं किन्दु रजूर्त जो सर्प में रज्जु देखता है वो ठीक देखता है जो सर्प देखता है वो गलत है ग्राम था तो सर्प में रजू देखता है तो सर्प के ऊपर नहीं सर्प को विषय वाला जो ज्ञान है वो रजुत्व ज्ञान उसको होता है सर्प में मतलब सर्प विषय में रज्जु देखता है तो सर्प नहीं किंद रज का इसी प्रकार कर्म में अकर्म कर्म को अकर्म समझता है कर्म में अकर्म देखिए कर्म अकर्म है कर्म में अकर्म क्या है कर्म देहाद चेष्टा है आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं देहाद चेष्टा का संबंध आत्मा में है असंग है और आत्मा के साथ संबंध नहीं तो कर्म अभाव है अकर्म है आत्मा में कर्म नहीं और अकर्म नहीं चाहिए कर्म है अकर्म है में कर्म देखे अकर्म में कर्म अकर्म कर्माभाव कर्मा भाव में भी कर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति भी और निवृत्ति दोनों ही कर्म ही। है कर्तंत्र प्रवृति निवृत्ति तंत्र नहीं वस्तु तो तो के साथ उसका संबंध नहीं प्रवृति और निवृत्ति दोनों ही पुरुषतंत्र है कर्त तंत्र और ऐसे निवृत्ति भी कर्म है जैसे प्रवृत्ति से निवृत्ति और आगे भी स्पष्टीकरण करेंगे कर्मा भाव और ज्ञानी क्या मानता है सोच तो छोड़ छोड़ करके इसे बैठके शांत देहादि के, के देहा कर्माभाव को आत्मा में आरोपित तो करके कहता है मैं अभी निष्कर्मा हूँ शांत हूँ आत्मा तो पहले से शांत है चलते फिरते समय आत्मा शांत है अभी जब थोड़ी चित्त तो हो गया तो नहीं अभी विकसित हो गया अब थोड़ी देर ऐसे बढ़ गया सभी चेष्टा बंद करके स्थिर होकर के तो देहा आदि के को आत्मा में आरोप करके कहता है मैं अभी निष्कर्मा हूँ तो देहादि के का आत्मा में आरोप रूप कर्म है अकर्मण ही अकर्म कर्म दिखता है देहादि के कर्माधार आत्मा में आरोप करके अपने को अकर्म मानता है आत्मा शुद्ध अकर्म ये निश्चय नहीं है देहादि के कर्माधार आत्मा में आरोप करता है ये कर्म है अकर्मण कर्म दिखता है अथवा अकर्म कर्माधाव कर्माधावती निवृत्ति पुरुष तंत्र है वस्तुतंत्र नहीं प्रभु निवृत्ति दोनों पुरुषों का दिन है तो भी कर्म दिखता है नि� कर्माधामी कर्म देखता है क्योंकि पुरुष तंत्र है जो कर्मों को कर्म समझे और कर्मों को अकर्म समझे स मनुष्य से बुद्धिमान सबसे बुद्धिमान वही सब लोग अपने को बुद्धिमान मानते कि नहीं देखना चाहिए यदि बुद्धिमान अपने मानते हो तो यही सिद्ध कर दो कर्म को अकर्म देखो अकर्म कर्म देखो तो वास्तव भगवान उसको प्रमाण पत्र देते स मनुष्य से बुद्धिमान देख सयुक्त हो और योगी है योगी भी हो जितने योगण करो ऐसे योगी नहीं भगवान कहते योगी हो कर्म को अकर्म समझे अकर्म को कर्म समझे ठीक ठीक जान ले अरे शब्द से अट कर कर्मेश नहीं समझ ली कृत् कर्म कृत असम्पूर्ण कर्म करने वाला है जितने कर्म है पे सर्व सर्वे सर जितने या आगादी कर्म है विधक कर्म सब कर्म करने वाला है कुछ नहीं करके बैठ करके में कर्म में अकर्म और अकर्म कर्म बुद्धि हो जाए संशय विपर्य रही तो ज्ञान चाहिए खाली शुरू करके कई कहता मैं जानता है <laughs> उसको पुरस्कार नहीं मिलता है चार वेदों के ज्ञाता पुरस्कार मिलेगा हम जानते चार वेद आपने कहा चार वेद हम जानते है। तो है संख्या जानता है वेद को नहीं जानता इसी प्रकार यहाँ कर्म को अकर्म ठीक ठीक समझे संशय विपर्य रही अकर्म कर्म जहाँ ले तो बुद्धिमान मनुष्य में स संपूर्ण कर्म फल उसको मिल गया जितने कर्म करने से जो फले कृष्ण कर्म क्या कृतिकारे संपूर्ण कर्म करने वाला हो गया कर्म फल उसको प्राप्त हो गया अर्थात तो उससे पहले कहा था यश ज्ञान था मुख्य से सुबह इसको जो ठीक से समझ लिया तो संसार से मुख्य हो जाएगा मुक्ति चाहते हो तो इतने काली श्लोक में जो अर्थ बताया इसको ठीक से समझ लो बस कर्म में अकर्म और कर्म कर्म का अकर्म और कर्म कर्म, कर्म, कर्म समझे ठीक ठीक थे समझ ले तो मनुष्य से बुद्धिमान सहयोगी भी है संपूर्ण कर्म फल उसको प्राप्त हो जाता है ठीक है प्रथम पादस्य पाद से अक्षरो प्रथम पाद कर्मण्य अकर्मण अपर शब्द से अर्थ जो निकलता है उसी को पहले कहते कर्मणि कर्म क्रियाते क्रिया कर्म जो किया जाते कर्म कर्म क्रियते क्रियते इति कर्म ये विग्रह क्रियते कर्म कर्म क्रियते जो किया जाता है कर्म व्यापार मात्र कर्म शब्द का क्या अर्थ हुआ व्यापारियत कर्म कर्मी प्रति का हो गया श्लोक का कर्म पद की विपत्ति बताने के लिए इति कर्म और उसका अर्थ कहते व्यापार मात्र ये हो गया कर्म का अर्थ गया व्यापार मात्र ये क्रिय व्यापार किया जाता है तस्मिन ये कर्मणी का अर्थ होगा तस्मिन कर्मणि अकर्म यह प्रसिद्ध अकर्म का अर्थ कर्माभाव कर्म के अभाव को जो दिखता है व्यापार तो है कर्म उसमें कर्म का अभाव दिखता है ये शब्दार्थ ठीका में देखो द्वितीय पद से शब्द प्रकाशितमर्थम अर्थम निर्देश द्वितीय पाद भी अपनी अलग पद है अपनी नहीं द्वितीय पाद से आप शब्द प्रकाशित तो अर्थम शब्द से प्रकाशित तो जो अर्थ द्वितीय पाद के में आने वाले शब्द से जो अर्थ प्रकाशित तो होता है ज्ञापित तो होता है उस अर्थ को निर्देश करते है भगवान वासीकर अकर्मणि अकर्मणि अकर्म कर्माभावी अकर्मणि का तो कर्माभावी अकर्म में कर्म देखता है कर्माभाव कर्म क्योंकि कर्तंत्र प्रभु निवृत्ति हो प्रवृत्ति और प्रवृत्तिवृत्ति दोनों कर्तंत्र है निवृत्ति कर्माव निवृति वह भी कर्तंत्र है अप्राप्य एव वस्तु अप्राप्य एवं ही सर्व एवं क्रियाकार अविद्याभूमि एवं वस्तु आत्म वस्तु को प्राप्त नहीं कर उसके साथ कोई संबंध नहीं जितने व्यवहार है अविद्याभूमि अविद्यावस्था में ही क्या व्यवहार है क्रियाकार क्रिया कारक कर्ता कर्मादिकारक कर्ण फल जितने सब व्यवहार है सब अविद्या अविद्या अविद्यावस्था में आत्मा में नहीं वस्तु आत्मा वस्तु पारमार्थी वस्तु को अप्राप्य प्राप्त नहीं करके ही सर्वे सर्व व्यवहार जितने व्यवहार होते क्रियाकार अपराधिक व्यवहार अविद्या भूमि में अविद्या अविध्यावस्था में ही इसलिए कर्माभाव जो निभूति है उसे भी कर्म ही अपश क्यूँकी आत्मा में वो संबंध नहीं प्रभुति दोनों ही कर्त तंत्र है इसलिए उसमें जो कर्म देखे ठीक है कर्मा यह कर्म पश्यती संबंध प्रवृत्तिरव कर्मत्वाद निवृत् तदभावत्वाद तथा कथम कर्म दर्शन कर्म तो प्रवृति निवृत्ति हो गया तो कर्माव तो निवृत्ति तो कर्माव तो उसमें भी कर्म कैसे उसको कर्म केम समझना वो तो कर्म का ऐसा संक्रांत कहते द्वरपी कार्य का अधिन तीन अविशेषम अभिपृत्य प्रभु और निवृत्ति दोनों कारक के अधीन और कर्ता के अधिन दोनों बराबर है इसलिए कहते कर्त प्रभ प्रभुत्व निवृत्त हो कर्म दर्शन अविरुतम विशेष जैसे प्रवृति कर्म है इससे निवृत्ति कर्म है निवृत्ति वो कर्म निवृत्त कर्माभाव उसको कर्म देखना कोई विरुद्ध नहीं निवृतियर वस्तु अधिन कारक निबंधन न तत्र कर्म दर्शन शंका करते निवृति तो कुछ नहीं करना वस्तु वस तो स्थिर है आत्मा वस्तु तो। और निवृत्ति होगी वो कारकन मूलक तो नहीं रहा कुछ करना नहीं कुछ करेंगे तो कारक उसमें के चाहिए और नहीं करना तो के क्या, क्या है कार्यक्रम निबंधन नहीं है न नह तर कर्म दर्शन फिर उसको कर्म के उस समय समझना नहीं कर्म दर्शन नते तस्तु अप्राप्य अगर वस्तु को प्राप्त नहीं करे ही सर्व कारक व्यवहार होता है वस्तु में नहीं है प्रभु निवृत्ति आदि जितने व्यवहारभूमि में क्रिया कारक फल व्यवहार से वास्तविका क्रियाकारक फल व्यवहार से सर्वस्व अविध्यावस्था में प्रभुत्व अविध अवस्था में ही ज्ञान होने पर आत्मस्वरूप उसमें क्रियाकार वस्तु संस्पर्श शून्य आत्म वस्तु के साथ संबंध है नही प्रभुति निवृत्ति का प्रवृत्ति निवृत्त है कर्म प्रसिद्धि इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही कर्म है प्रवृत्व प्रवृत्तिवत्त कहते प्रवृत्ति में जैसे कर्म दस नियम जो कर्म देखता है स मनुष्य सुबुद्धिमान ये संबंध उसके साथ कर्म कर्मणी अकर्म अकर्मी कर्म पश्चात बुद्धिमत्व युक्तत्व समस्त कर्म कृत कथम इतिहास तो कर्म में अकर्म में कर्म देखने वाले व्यक्ति सबसे बुद्धिमान हो गया योगी हो गया समस्त कर्मकृत हो गया ये कैसे आशंका करके उत्तर देते वास्तव में सब बुद्धिमान सबुद्धिमान मनशु सयुक्तो युक्त योगी कृष्ण कर्मकृत अथा समस्त कर्मकृत स वही योगी है बुद्धिमान है संपूर्ण कर्म करने वाला ही यही स्तु अतः कर्माकर्मो इतर तरदर्शी कर्म अकर्मे परस्परदर्शी कर्म को अकर्म अकर्म को कर्म ऐसा जो दिखता है उसकी स्तुति करते भगवान ये संपूर्ण योगी वही है सब बुद्धिमान है संपूर्ण कर्मकृत ऐसा करके उसकी स्तुति करते तो कर्म में अकर्म अकर्म कर्म देखना ये ऐसे ज्ञानी बहुत श्रेष्ठ है श्लोक से शब्दों अर्थ दर्शित है अभी शब्दों से जो अर्थ है उसको तो देखा दिया तात्पर्य अर्थ अपरिज्ञानार्थ उसका क्या तात्पर्य कर्म को अकर्म समझना अकर्म को कर्म समझना ऐसे क्या तात्पर्य क्या प्रयोजन है क्या करना है ऐसे क्यों है जो तात्पर्य तो ठीक ठीक ज्ञान है उनसे तो मित्र संकट परस्पर विरोध है ये विरुद्ध क्या कहते हैं कर्म का अकर्म अकर्म को अकर्म समझो अक्रम को कर्म समझो जैसे केन ऊपर जो नहीं जानता हो जानता है जो जानता है नहीं जानता है उसका अर्थ क्या है नन किमीधम विरुद्ध है ये वृद्ध क्या कहते कर्मणी अकर्म या इति कर्म को अकर्म समझे अकर्मणी च कर्म ये कैसे क्या वृद्ध कहते ठीक है तो पूर्व स्पष्ट करता है तो कर्मणीति कर्मी अकर्म कर्मणी सप्तमी भी और सप्तमी क्या विशेष सप्तमी है अथवा अच्छा, अधिक्रम सप्तमी है ये ठीक ठीक विचार करो कर्मणीति विशेष सप्तमी बात अधिक्रम सप्तमी बात विकल्प दो प्रकार हो कर्म को अकर्म समझ है विशेष सप्तमी और कर्म है अधिष्ठान उसमें अकर्म रहेगा में घट रहता है तो अधिकम सप्तमी हो तो आदि यदि कर्म को अकर्म देखना तो अन्याकार ज्ञानम अन्यालंबनमीति स्पष्ट विरोध हो शुक्ति को कोई रजत समझे विरुद्ध है सुक्ति को, को रजत समझे रज को सर्प समझे।, समझे तो भ्रम ही रजताकार ज्ञान और सुक्ति आलंबन सर्प आकार ज्ञान र्बन ये तो विरोध है कर्म को विषय करे कर्म है आलम्बन और ज्ञान होगा कर्म तो वो तो ब्रह्म हो जाएगा अन्य ज्ञानम ज्ञान अन्य आलम्बन विषय अन्य और ज्ञान का आकार अन्य है तो तो ब्रह्म विरोध से आग इत्या कर्म अकर्म से अकर्म हुआ कर्म कर्म कभी अकर्म हो जाए कर्म को अकर्म देखना अकर्म को कर्म समझना ये कैसे होगा कर्म कैसे कर्म होगा अकर्म कैसे कर्म होगा ये विषय शब्द को लेकर ठीक है ना अन्य से अन्यत्मता योगात अन्य से अन्यत्मता अयोगात अन्य में अन्यत्म नहीं होगा कर्म अकर्माकार अकर्म कर्माकार कैसे होगा कर्मा कर्म अभेदासभवात इसलिए कर्म और अकर्म अभेदन नहीं हो सकता है अकर्माकार कर्मा लंबनम ज्ञान कर्म को विषय करने वाले अकर्माकार ज्ञान कर्मन या कर्म अकर्म कर्म ही आलम्बन विषय उसको आलम्बन करके को अकर्म समझना ये ज्ञान तो ठीक नहीं तो भ्रम हो जाएगा रजू को सर्प समझना जैसे भ्रम है जैसे कर्म को अकर्म समझना तो भ्रम हो जाएगा आयुतम <coughs> द्वितीय विषय द्वितीय अधिक्रम सप्तम का कर्म में अकर्म रहेगा यही सब जी अर्थ करेंगे तत्म विरुद्धम काम प्रसिद्धा कर्म में अकर्म रहेगा अकर्म कर्माभाव कर्म में रहेगा और कर्माभाव में कर्म रहेगा भूतल में जैसे घट होता है ऐसे कैसे विरुद्ध देखेगा ठीक है कर्मणि अधिकरणी तत्व विरुद्ध हम अकर्म कथम आधे दस्टा दस्ट निष्टे कर्म हो गया अधिकरण कर्मणी सप्तमी तो अधिकरण भूतल घट भूतल अधिकरण घट रहता है और रूप अधिकरणीय उससे विरुद्ध अकर्म आधेय जैसे घट भूतल में अधेय होता है कर्म रूपाधिकरण में अकर्म कर्माभाव आधे कर्म में केवल कर्माभाव रहता है ऐसा कथन दृष्टा दृष्ट मिष्ट देखने के समर्थ होगा नहीं कर्मा कर्म और मिथ्या विरुद्ध और आधारधार भाव संभव ये परस्पर विरुद्ध आधाराधार भाव कैसे होगा विरुद्ध एक कर्म का विरुद्ध अकर्म कर्माभाव कर्मा का विरुद्ध कर्म और उसके ऊपर कर्माभाव कैसे आधार आधार होगा विशेषमी अभ्यप्रेत्य सिद्धांति पहरती सिद्धांति यहाँ अम सप्तमी लेता विशेषप्तमी कर्मी अकर्म थ तो कर्म को अकर्म श्रम से ये सिद्धांति पर विशेषमी भाष्य नकर्म एव पर स कर्मवत अवभाषते मूढ़ दृष्टि लोकस्था कर्मे अकर्मवत तत्र कर्मणि अकर्म त्र यथात दर्शना आह भगवान्कर्म पशे सिंह पर अक अकर्मे पर सतम कर्म लोकस्य मूढ़दृष्ट लोकस्थवते हेत अकर्म मूढ़ दृष्टि मूढ़ा मूढ़ग्रस्तृष्टि बाले लोकको कर्मवत अवभाषे हे कर्मा भाव किंतु कर्म जैसे भान होता है अज्ञानी को तथा उसी प्रकार कर्मेव अकर्म हे वस्तु तो कर्म किंतु किन्तु अकर्म जैसे भान होता है अज्ञानी को हो। ऐसा होता है विपरीत ज्ञान होता है तथा यथाभूत दर्शनार्थ महा भगवान यथार्थ दर्शन ज्ञान के लिए कहते हैं वस्तु जो परमार्थ थे वही समझे जो भ्रांति से दिखता है वो नहीं है अकर्म परमार्थ थे, थे उसको कर्म समझना भ्रांति है जो पर समझना चाहिए तो कर्म चाहिए। अकर्म अवस्था दि। में मूठ दृष्टि का यथार्थ दर्शन चाहिए इसलिए कहते कृत कर्मी अकर्मी अवश्य इत्यादि टीकामें लोकसभा मूढ़ दृष्टि जो मूढ़ दृष्टि वाला है वर्जित विवेक पर ब्रह्म अकर्म अक्रियम सत ब्रह्म तो पर अकर्म अक्रिय होता हुआ भ्रांतिया कर्म सहित क्रियावध प्रतिभा भ्रांति से कर्म सहित क्रिया वाले जैसे भान होता है अज्ञानी के लिए ब्रह्म तो निष्क्रिय है किंतु अहम सक्रिय सबु ज्ञान होता है आत्मा में कर्म आरोप करता है ये अज्ञानी के लिए भान, कर्म भान होता है परस्पर अध्यास हम अपर तो अन्य अध्यास को मानकर तथा जैसे कर्म होत, अकर्म होते ही कर्म जो सुबह होता है तथा तो कर्मे व कर्म परस्पर अध्यासों से अन्यता रत्म कर्म अकर्म कर्म कर्म कर्म को अन्यता लवो पिंड अग्नि दोनों लाल हो गया इसको कोई अग्नि कहता है कोई लहो कहता है ये एक दिखता है इसी प्रकार कर्म को अकर्म जो सुबह ज्ञानी को यथाख लो अकर्म ब्रह्मो कर्मा बद कर्म है ब्रह्म कर्मभा वाला कर्म जैसे उपलब्ध कर्म वाला तथा कर्म सक्रिय में व्वेतम अक्रिय ब्रह्म अधिष्ठान संसम तदवत भाति कर्म क्या देता सक्रिय द्वित होता है अक्रिय ब्रह्म अधिष्ठान उसमें संसठ होकर अध्यस्त होकर तदवत भाति अक्रिय जैसे कर्म है वस्तुत देता ब्रह्म में अध्यस्त होकर अक्रिय जैसे लगता है अक्षर योजना कर्म होते अकर्म अकर्म होते कर्म इसे अज्ञान के लिए भान होता है कर्मा कर्म और इतरे तरध्यास कर्म और अकर्म का अन्य कर्म को अकर्म अकर्म कर्म भान तो दिखता है सम्यक दर्शन सिद्धि सम्यक ज्ञान की सिद्धि के लिए भगवत तो वचनम उचित भगवान का वचन उचित है कर्म को अकर्म समझता है अज्ञान अकर्म को कर्म समझता है इसलिए ठीक ठीक समझे जो कर्म आप कहते हो कर्म नहीं वो अकर्म है कर्म नहीं अकर्म कर्म को अकर्म समझो जिसको अकर्म कहते हो वो कर्म है ऐसा कहते तत्र तत्र नहीं नही तथार्थ यथा होता दर्शन भगवान ओ